त्रिन्वतितम् शुक्तम् भावार्थ हे इंद्र तू प्रसिद्ध एवं यशस्वी धनवाला बलवान् तथा मनुष्यों के लिए हितकारी कार्यों को सदैव करने वाला और उदार डाटा है उसके कार्यों में जाने वाला है भावार्थ इस वृत्तर्नाशक इंद्र अपने बाहु बल से शक्तियों के निन्यान्वे नगर तोड़े तथा अहिकाभी व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 भावार्थ सूर्य का उदे होता है तथा उसके अधिन सब पदार्थ रहते हैं सब पर वह प्रकाश्ता रहता है भावार्थ नहीं मरूंगा ऐसा जो मानता है वह उसका मनतब्य सत्य होता है मैं नहीं मरूंगा ऐसा मानों को अपने मन में विचार स्थिर रखना चाहिए इससे मानों की आग दीर्घ होती है भावार्थ सोमरस्त निचोड़कर इंद्रादि देवों को पीने के लिए दिए जाते हैं देवों के पीने के उपरांत रित्त्व्य आदि पीते हैं भावार्थ हम इंद्रादि देवों का उत्साह बढ़ाते हैं तथा वीरों के पराक्रम का भाव भी बढ़ाते हैं भावार्थ वह इंद्रदान के लिए विख्यात है वह बलवान आनंद में रहता है वह आनंदी तेजस्वी एवं विख्यात है भावार्थ वह वीर बज्र की भांति बलवान तथा वारी से प्रशंसित है वह बलवान युद्ध में अपने バーバーッて。 जिस तेरे आदेश के अनुसार चलने वाला सराज्य दिव्य तथा आगे उन्नत करने वाला मानो भी तोड़ नहीं सकता, अर्थात् तेरे आदेशा अनुसार चलने वाला सराज्य शासन का कोई उलंघन नहीं कर सकता, तेरा आदेश ही अखंड रहकर सराज्य शासन चला सकता है। भावार्थ, जब इंद्र सोम ग्रहण कर उत्साही होता है, तब कह भावार्थ नाना रंग की गायों से जो तेजस्वी दूध निकलता है वह इंद्र की ही महिमा है गो दुग्ध तेजस्वी है तथा तेज को देने वाला है भावार्थ जब अहिनामक असुर के तेज से भैधीत होकर सब देव भाग गए तब इंद्र ने उस असुर को ढूंढ निकाला और उसे मारकर देवों को नर्भय किया भावार्थ पराक्रमशाली इंद्र शत्रुओं को पराजित कर अपराजित हो गया तब से वह बलवान मनुष्यों के लिए हितकारी इंद्र सर्वत्र विख्यात हुआ भावार्थ सोम यज्ञ में सोम में गोदूँद मिलाया जाता है फिर उसे पिया जाता है उसे पीने से � प्रकट होते हैं, भावार्थ, उत्तम सामर्थशाली, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और शत्रुहंता इंद्र सोम पीने के लिए किसके यज्ञ में जाकर प्रसन्न होगा? यह उपासक को जानना चाहिए। भावार्थ, हे सोम से प्रसन्न होने वाले इंद्र, तू हमें अनेक प्रकार का धंधे, हमारी कामनाओं को तू जान, ये सोमरस तुझे प्रदान कि� भावार्थ जब भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाला इंद्र यज्ञ में जाता है तब यज्ञपूर्ण होता है वह स्वेस्थ घोड़ों पर बैठकर हमारे यज्ञ में आए और अन्नरूपी सोमरस को ग्रहण करे भावार्थ यज्ञ करने वाले को इंद्र तेज बल तथा रत्नों को प्रदान करे और स्तोता गण इंद्र को सोमरस देकर प्रसन्न करें, भावार्थ हे इंद्र, मैं तेरे लिए बल बढ़ाने वाले इन स्तोत्रों को कहता हूँ, तो उन स्तोत्रों के गाने वालों को सुखी कर, भावार्थ जब इंद्र किसी को सुखी करना चाहता है, तब उस मानों को कल्याणकारी धन प्रदान करता है, कल्याण मार्ग में ताप्त हुआ धन ही मानों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 तथा वह चाहती है कि मरुतों का यस्ट पतिपल बढ़े, भावार्थ, सभी देवता और सूर्य चंद्र भी गौव प्रतिवी के निकट रहकर अपने अपनी करतद्य करते हैं, गौव की रख्षा करते हैं, अर्थात यहाँ पर गौव माता का बड़त्पन बतलाया है।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 तेजस्वी वीर तथा अस्तिनी देव इसको ग्रहण करें भावार्थ तीन स्थानों में विद्यमान तीन छल्लियों से शुद्ध किए हुए सोमरस का सेवन ये सब वीर करते हैं कारण यही है कि सोमरस सबके पीने योग्य है भावार्थ इंद्र भी सोमरस में दूध मिलाकर उस पेय का सेवन करता है तथा प्रसन्नचित्त बनता है, भावार्थ जिस प्रकार ढलती जगह से गिरने वाला जल प्रवाह चमकने लगता है, उसी प्रकार ये ज्ञानी वीर अपने शोरे से जगमगाने लगते हैं। पवित्र कार्य के लिए अपने बल का उपयोग करने वाले वे वीर सैनिक हमारे यज्ञ में आ जाएँ, भावार्थ ये तेजस्वी तथा शक्तिशाली वीर हम भावार्थ, आकाशस्थ तथा भूमंडलस्थ सभी वस्तुओं को मरुतों ने विस्तृत किया है, इसलिए मैं उन्हें सोमपान करने के लिए बुलाता हूँ। भावार्थ, बलशाली एवं तेजस्वी वीरों को सम्मानपूर्वक बुलाकर अन्नपान के प्रदान से उनका सत्कार करना चाहिए। भावार्थ, सबको आधार देने का अर्थ वीर कहते हैं パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパेパーパーパーパーाーाーパーパーパाパーパーパーパーパーパ र パー क ー स ーパーパーパ क パーパーパーे व パーパーパーパーパー स ーパーパーパーパーパーパーパーパー ल ーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパ र パーパーパーパーパ व パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパ भावार्थ तिरश्चि अर्थात टुल्ही मार्ग से चलने वालों को मारने वाले सत पुरुष द्वारा किए गए सत्कार को यह इंद्र स्वीकार करता है उसे उत्तम संतान तथा गाय आदि पशुओं से संपन्न करता है वहीं इंद्र सब प्राणियों का अधिपति है भावार्थ जो इंद्र को प्रसन्न करने वाली स्तुति करता है उसे इंद्र सत्य का पोषण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 धावार्थ इंद्र द्वारा धारण किया जाने वाला वज्र लोहे का बना हुआ है उसे वह हाथों में धारण करता है इसलिए उसकी भुजाओं में बल है उसकी वाड़ी से भी सदैव पराक्रमपूर्ण और औजस्वी विचार निकलते हैं जिसे सुनने के लिए प्रजाएं सदैव लालायित रहती हैं वीरों की भुजाओं में शक्ति हो और उनकी � ताकि उसकी वाणी को सुनने के लिए प्रजाएँ सदैव उत्सुक रहें। भावार्थ, इंद्रवीर तथा उज्ज्वली वक्ता होने के कारण पूज्यों में भी सबसे अधिक पूज्य हैं। वह अपने स्थान से न डिग़ने वाले शत्रुवीरों को भी डिग़ाने वाला होने के कारण सबसे अधिक बलशाली हैं तथा सबसे अधिक बुद्धिमान हैं।